संक्षिप्त महाभारत ब्यास जी के द्वारा द्रौपदी के साथ पांडवों के विवाह का निर्णय धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद की आँखें प्रसन्नता से खिल उठी आनंद मग्न हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल न सके द्रुपद ने ज्यों त्यों करके अपने को संभाला और युधिष्ठिर से वाराणावत नगर के लाक्षा भवन से निकल भागने तथा तो अब तक के जीवन निर्वाह का समाचार पूछा युधिष्ठिर ने संक्षेप में क्रमशः सब बातें कह दी तब द्रुपद ने धिताष्ट्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और युधिष्ठिर को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें दिलवा दूँगा अनंतर उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर अब तुम अर्जुन को आज्ञा दो कि वे विधिपूर्वक द्रौपदी का पाणी ग्रहण करें। युधिष्ठिर ने कहा राजन विवाह तो मुझे भी करना ही है द्रुपद बोले यह तो बड़ी अच्छी बात है तुम्ही मेरी कन्या का विधिपूर्वक पाणी ग्रहण करो युधिष्ठि ने कहा राजन आपकी राजकुमारी हम सब की पटरानी होगी हमारी माता जी ऐसी ही आज्ञा दे चुकी हैं इसलिए आप आज्ञा दीजिए कि हम सभी क्रमशः उसका पानी ग्रहण करें राजा द्रुपद बोले गुरुवंश भूषण तुम यह कैसी बात कर रहे हो एक राजा के बहुसी रानियां तो हो सकती हैं परंतु एक स्त्री के बहुत से पति हो ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया तुम धर्म के मर्मज्ञ और पवित्र हो तुम्हें लोक मर्यादा और धर्म के विपरीत ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए युधिष्ठिर बोले महाराज धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है हम लोग तो उसे ठीक ठीक समझने समझते भी नहीं हैं हम तो उसी मार्ग से चलते हैं जिससे पहले के लोग चलते रहे हैं मेरी वाणी से कभी झूठ नहीं निकलता है मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता मेरी माता की ऐसी आज्ञा है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 और प्रणाम करके उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण सिंहासन पर बैठाया व्यास जी की आज्ञा से सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए कुशल समाचार निवेदन करने के बाद राजा द्रुपद ने भगवान वेदव्यास से प्रश्न किया भगवान एक ही स्त्री अनेक पुरुषों की धर्मपत्नी किस प्रकार हो सकती है ऐसा करने में संकरता का दोष होगा या नहीं आप कृपा करके मेरा धर्म दूर कीजिए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 मेरे विचार से ऐसा करना अधर्म है धृष्ट बोला भगवान मेरा भी यही निश्चय है कोई भी सदाचारी पुरुष अपने भाई की पत्नी के साथ कैसे सहवास कर सकता है यधिष्ठ ने कहा मैं आप लोगों के सामने फिर से यह बात दोहराता हूँ कि मेरी वाणी से कभी झूठी बात नहीं निकलती मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता मेरी बुद्धि मुझे स्पष्ट आदेश दे रही है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 ऐसा कहकर व्यास जी उठ गए और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर एकांत में ले गए धृष्ट दुम्न आदि उनकी बात देखते हुए वहीं बैठे रहे व्यास जी ने द्रुपद को एकांत में ले जाकर द्रौपदी के पहले के दो जन्मों की कथा सुनाई और यह बतलाया कि भगवान शंकर के वरदान के कारण ये पाँचों ही द्रौपदी के पति होंगे इसके बाद उन्होंने कहा द्रुपद मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ उसके द्वारा तुम इन पांडवों के पूर्वजन्म के शरीरों को देखो द्रुपद ने भगवान वेदव्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके देखा कि पांचों पांडवों के दिव्य रूप चमक रहे हैं वे अनेकों आभूषण धारण किए हुए हैं विशाल वक्षस्थल पर दिव्य वस्त्र हैं वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो स्वयं भगवान शिव आदित्य अथवा वसु विराजमान हो रहे हों साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि उनकी पुत्री द्रौपदी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 राजा द्रुपद ने आगे कहा भगवान मैंने आपके मुख से जब तक अपनी कन्या के पूर्वजन्म की बात नहीं सुनी थी और यह विचित्र दृश्य नहीं देखा था तभी तक मैं युधिष्ठिर की बात का विरोध कर रहा था परंतु विधाता का ऐसा ही विधान है तब उसे कौन टाल सकता है आपकी जैसे आज्ञा हैं वैसा ही किया जाएगा भगवान शंकर ने जैसा वर दिया है चाहे वह धर्म हो या अधर्म वैसा ही होना चाहिए